भवतु सह नो भुनक्तो सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा शांति शांति शांति हां जी प्रथमावृत्ति इसका समास क्या है रेणु जी हां जी प्रथमावृत्ति किसे कहते हैं हाँ रुचि जी बताइए ओम स्वामी हाँ जी जी प्रथमावृत्ति जी व्याकरण में प्रथम आवृत्ति अर्थात व्याकरण को प्रथम बार दोहराना प्रथमा वृत्ति समास बताइए जी प्रथमा चाहे असल आवृत्ति ही प्रथमावृत्ति है तत्पुरुष समाज और प्रथमा का आ, आकार कहां से अलग है जी ए, आ, एक सूत्र है आ अच्छी तरह से आप यह कह सकते जी, हो जी संज्ञा वाची और पूर्ण प्रत्याश शब्द पूर्व पद में हो जिसमें उस में भाव नहीं होता नहीं यह संज्ञा पूर्ण या बोलना नहीं है ये सूत्र या लगता नहीं है आप केवल ये बोलिए भाव हो गया है स्त्रियां पुंगद भाव हो गया स्त्रियां पुंगद भाव भाषित पुंसका समानाधिकरण है हां जी अभी सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा आप लोग सूत्र किसे कहते हैं क्योंकि अभी सूत्र प्रारंभ होने जा रहे हैं ना वृद्धि आदेश से तो ये सूत्र कहलाते हैं ये सब प्रत्यार सूत्र आपने पढ़े हैं अब वास्तव में जो सूत्र हैं वृद्धि आदेश से यहां से प्रारंभ होते हैं तो सूत्रम इति किल प्रश्न है उत्तर है सूत्र हां जो धातुपाठ निकालिए धातुपाठ निकालेंगे तो धातुपाठ में बोआदिगण में चुरादिगणन चुरादिगन का हाँ जी चौवन चौवन पृष्ठ संख्या निकालिए चुरादिगन का और चौवन पृष्ठ संख्या में एक सूत्र वेष्टने एक सूत्र है सूत्रवेष्टने चुरादिगण का सूत्र है चुरादिगन का धातु है सूत्र सूत्रेतने विमोचने अन्य संख्या वेतने नमस्ते संख्या संख्या सूत्रवेष्टने जो है 329 सौ तीन सौ उनतीस थ्री टू नाइन का है चुराधिगण का है सूत्र वेस्तने वेस्तन का अर्थ होता है बांधना सूत्र अभी हम सूत्र पढ़ने जा रहे हैं ना सूत्र अभी सूत्र पढ़ने जा रहे हैं तो सूत्र में सूत्रम न बन सक लेंगे सूत्रम सूत्र सूत्राने स्वामी जी मिला नहीं है नहीं मिला चुराधिकरण है सूत्र वेष्टन आप इंडेक्स में देख लीजिएगा तो मिल जाएगा हाँ सूची में देखने से पता लग जाएगा सूत्र वेस्टन विमोचन विमोचन की अन्य कुछ लोग विमोचन अर्थ में भी ले, लेते हैं और पानी जो है वेस्टर्न अर्थ में बांधने अर्थ में लिया है ये जो धागा है धागा को भी सूत्र कहते हैं संस्कृत में सूत्रम धागे को सूत्रम कहते हैं वो भी बांधने वाला होता है और ये भी सूत्र जो है ये अर्थों को बांधने वाले होते हैं अर्थों को बांध करके रखते हैं बहुत सारे अर्थों को अपने में समेट के रखते हैं इस से इस धातु से सूत्रम शब्द बनता है अक्ष प्रत्यय करके और इसका लक्षण भी लिख लीजिएगा लघुनी सूचिताथानी लघुनी सूचिताथानी क्षर पदा चमा जी आप लिखिए स्क्रीन के ऊपर जो हिंदी में जिनको लिखना आता है वो लिख सकते हैं राजेश जी नहीं दिखाई दे रहे हैं लघुनी सूचिताथा स्वामी जी क्षमता स्वामी जी न लिखित शक्नोमी सम्यक अस्त जो लिख सकते हैं जिनके पास में हिंदी लेटर्स हैं लघूनी सूचिता स्वल्पाक्षरपदा च लघूनी सूचिता लघूनी सूचिता स्वल्पाक्षरपदा चल्पाक्षरपदा च दूसरी पंक्ति सारभूताभूताभता सूत्र्याहुर् सूत्र्याहुर्ण का राधा फिर या फिर हकार के नीचे उकार फिर मकार के ऊपर रे सूत्रान्याहुर् मनीषिण मनीषिण लघूनी सूचिता कल्पाक्षर पदा चर्वतः सारभूता सूत्रान्यार्मनीषिण सूत्र कैसे होते हैं तो कहा लघूनी छोटे रूप में होते हैं सूत्र छोटे छोटे होते हैं ना लघूनी का मतलब छोटे होते हैं सूचितार्थान छोटे रूप में छोटे रूप में अल्प के रूप में बताने वाले होते हैं स्वल्पाक्षर पदानी का अल्प अक्षर वाले होते हैं कम अक्षर वाले होते हैं स्वल्पाक्षर पदानी कम अक्षर वाले होते हैं छोटे रूप में होते हैं फिर कह सर्वता सार सब ओर से सार के रूप में एसेंस के रूप में बताने वाले होते हैं सब ओर से सार रूप में बताने वाले होते हैं सब ओर से का मतलब है जो अर्थ बताना है वो पूर्ण रूप से बताने वाले होते हैं सार रूप में बताने वाले होते हैं ऐसे छोटे अल्प अक्षर वाले सार रूप में बताने वाले जो सूत्र हैं उन्हीं को सूत्र कहते हैं मनीषी जो विद्वान लोग होते हैं मनीषी होते हैं शास्त्र को जानने वाले होते हैं वो ऐसा कहते हैं ये ये श्लोक है ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन के भामती व्याख्या प्रकार ने लिखा इसको वेदांत एक एक एक अठाको ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र पर भामती व्याख्याकार ने सूत्र की परिभाषा लक्षण की है एक, एक और श्लोक है जिससे सूत्र की परिभाषा की है अल्पाक्षर हाँ जी बाम हाँ बोलिए आ, स्वामी एक श्लो, अर्थम सूचितार्थानी श्लोक लघूनी सूचिता स्वल्क्षरपदा चर्वता सारभूता सूत्रण्याहुर्मनीषिणा लगु होते हैं सूत्र जो होते हैं वो लघु होते हैं छोटे छोटे होते हैं छोटे रूप में ही बताने वाले होते सूचित अर्थानी का मतलब हैं। छोटे है छोटे रूप में ही अर्थों को बताने वाले होते हैं स्वल्पाक्षर पदानी और उन सूत्रों में कम पद होते हैं अल्प पद होते हैं सर्वता सारभूता संपूर्ण रूप से वो सार सार बताने वाले होते हैं ऐसे को सूत्र कहते हैं हां अगला श्लोक लिखिएगा अल्पाक्षरम असंिग्धम अल्पाक्षरम असंिग्धम अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत् विश्वतोमुखम् अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् सारवद् विश्वतोमुखम् अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् सारवद् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यम् च अस्तोभं अनवद्यमच असोस्तोभं अस्तोभं अनवद्यमच सूत्रं सूत्रविदोह विदुः सूत्रं सूत्रविदोह विदुः त्र सूत्र विदो विधु नहीं विदो विसर्ग नहीं सूत्र विदो दो और नहीं विदो दो केवल दो लिख लीजिएगा सूत्र विदो सूत्र विदो विदुहु अल्पाक्षरं सारवद विश्वतो मुखं अस्तोभं असंद विश्व सूत्रं सूत्र विदो विदुहु स्वामी जी जी लघुनी में पूर्व सूत्र में जी लघुनी में लघु दीर्घ उ है या ह्रस्व उ है आपको कैसे सुनाई दे रहा लघुनी सूचितार्थानी आपको कैसे सुनाई दे रहा है इसमें लिखा है लघुनी इसलिए है नहीं उसमें छोड़ दीजिए मेरे उच्चारण में आपको क्या सुनाई दे रहा है एक दीर्घ सुन रहे हाँ तो दीर्घ ही है दीर्घे लघूनी सूचिता स्वल्पक्षरपद स्वल्पक्षरपदी पद स्वलपारूता सूत्रि सूत्रान्याहुर सूत्रण्याहुर्मनीषिंग सूत्रण आहुर् मनीषिण होगा सूत्रण्याहुर्मनीषिण हां जी दूसरे श्लोक का अर्थ बता रहा हूं मैं अक्षरम, सूत्र कैसे होता है अल्प अक्षर वाला होता है कम अक्षरों वाला होता है न्यून अक्षरों वाला होता है असं दिग्धम संदेह से रहित संशय से रहित होता है सूत्र जिसमें कोई संदेह नहीं होता है असं का मतलब है संदेह रहित असंदिग्धम संदेह रहितम तीसरी बात है सारवत सार वाला होता है सार रूप में बताने वाला होता है और विश्वतोमुखम विश्वतोमुखम का मतलब है सभी लक्षणों से युक्त होता है यानी जो अर्थ बताएगा वह संपूर्ण संपूर्णता से बताने वाला होता है कोई लक्षण उससे छूटता नहीं संपूर्णता से अर्थ को बताने वाला होता है अस्तोभम अस्तोभम कार्य होते हैं प्रशस्त होता है उत्कृष्ट होता है उत्कृष्ट अर्थ को बताने वाला होता है अनवद्यम अनवद्यम करते हैं जिसकी निंदा नहीं की जा सकती है अर्थात जिसमें कोई कमी नहीं दिखाया जा सकता सूत्र उसको कहते हैं जिसमें कोई कमी न्यूनता नहीं दिखाया जा सकती या जा सकता अनवद्यम जिसमें न्यूनता नहीं दिखाया जा सकता ऐसे ऐसे लक्षणों वाले कुसूत्र सूत्र के रूप में सूत्रद विदु सूत्र को जानने वाले जानते हैं स्पष्ट कि समज मया पूच सकते हैं। आ, स्वामी जी कि प्रश्न उट मे जुडा प्रश्न का उ सूत्र किसे कहते परिभाषा बताश्न सूत्र किसु कहते तु बता सके जै पीचे बता वार्तिक वार्तिक के बारे में पूछा वार्षिक किसको कहते हैं तो बताया था वृत्ता दुरुक्ता नाम चिंता यु प्रवर्त ग्रंथम वार्षिकम प्र वार्तिक वार्तिक किसे कहते हैं बताया था ना इसे सूत्र किसे कहते हैं आज बता रहा हूं ये दूसरा श्लोक तो यह पुराण का है पहले वाला श्लोक जो है वेदांत दर्शन पर भामकी टीकाकार का है और यह दूसरा श्लोक जो है यह पुराण का है विष्णु धर्मोत्तर पुराण विष्णु धर्मोत्तर पुराण का है आज किसी को पूछना है इसमें सूत्र के बारे में आगे बढ़े स्वामी जी प्रशस्त का समझ में नहीं आया प्रशस्त का मतलब प्रकृष्ट है उत्कृष्ट है जिसका अर्थ उत्तम होता है सूत्र का अर्थ कोई निकृष्ट नहीं होता है उत्कृष्ट होता है सूत्र का अर्थ अब पकड़ में आया पूरा नहीं स्वामी जी नहीं आधा क्या है ये बताइए उत्कृष्ट मतलब समझ गया लेकिन प्रशस्त का और इसका संबंध नहीं है नहीं प्र, प्रशस्त का मतलब उत्कृष्ट है अच्छा ठीक है ये प्रशस्त का मतलब उत्कृष्ट हाँ जी हम आगे बढ़ते आइए जी समित विश्व मुखम अभिलक्षणो तयुक् हा प्रखमा प्रखमा हा जि प्रथमा प्रथमः पादः अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः अष्टाध्याय के प्रथमाध्याय के प्रथम पाप प्रथम पाद पहला सूत्र वृद्धिरादच वृद्धिरादच देखिए इसमें पदच्छेद विभक्ति समास, अर्थ उदाहरण पदच्छेद विभक्ति समास अर्थ और उदाहरण पदच्छेद एक विभक्ति दो समास तीन अर्थ चार उदाहरण पांच और आगे के सूत्रों में एक और जुड़ेगा शब्द आवृत्त क्या कहते हैं उसको अनुवृत्ति ही आगे के सूत्रों में अनुवृत्ति एक पद और जुड़ेगा इस प्रकार छह छह बातें हैं छह बातों को समझना है सूत्र में सूत्र का पदक्षेद पदच्छेद का मतलब है सूत्र में जितने पद है उनको अलग अलग करके देखना सूत्र के अंदर जो पद है उन पदों को अलग अलग करके देखना इसको कहते हैं पदच्छे फिर उसके बाद में विभक्ति विभक्ति को आप समझते हैं उन पदों की विभक्तियों को समझना सूत्र में जितने पद हैं उन पदों की विभक्तियों को समझना है कौन सा पद किस विभक्ति वाला है तो पदच्छेद छेद का मतलब होता है पृथक करना पदों को पृथक करने को पदच्छेद कहते हैं विभक्ति ही उस एक, एक पद की जो विभक्ति होगी उसको समझना फिर उसके बाद यदि उस पद में कोई समास है उस समास को समझना तीसरी बात चौथी बात है उस सूत्र के अर्थ को समझना पूरे पदों को मिला करके क्या अर्थ बनता है उस अर्थ को समझना अर्थ को समझने के बाद में उस सूत्र का उदाहरण क्या है उसके उदाहरण को समझना इस प्रकार पहले सूत्र में पांच विषय और आगे आने वाले सूत्रों में छह विषय पदच्छेद विभक्ति समासवृत्ति अर्थ और उदाहरण तो पदच्छेद देखिएगा छेद किया है वृद्धि ही आदई ऐसा पदच्छेद किया है वृद्धि ही आदई वृद्धि ही आदई दो पद हैं कोई कोई इनको तीन पद भी मानते हैं लेकिन इसके पदच्छेद करने वाले महर्षि पतंजलि ने दो ही पद माना है वृद्धि ही और आदेश तो दो पदों को हमने अलग करके कर लिया तो पदच्छेद हो गया है उसके बाद है विभक्ति वृद्धि में कौन सी विभक्ति है तो दिखाया है एक एक यानी प्रथमा विभक्ति का एक वचन और आदेश में कौन सी विभक्ति है तो कहा प्रथमा विभक्ति का एक वचन तो वृद्धि ही एक एक आदेश एक एक तो विभक्ति हो गई पदच्छेद हो गया तीसरा है समास समास क्या है तो सूत्र को देखिए वृद्धि में कोई समास नहीं दिख रहा है आदेश में समास दिख रहा है आदेश में समास, दिख समास दिखाई दे रहा है क्योंकि आदई को देखने से पता लग रहा है इसमें आख है और ऐच है तो दो पदों को इकट्ठा किया हुआ है ऐसा दिखेगा आपको आदई आदई को धीरे धीरे में आएगा पर यहां पर आदैच ऐसा देखते ही पता लगता है कि इसमें एक पद नहीं है दो पदों को एक पद बना दिया है इसलिए समास बताया जा रहा है आगे देखिए आत च आच आत ची उसके बाद है ऐच चइच हां जी आत और च आत और च उसके आगे लिखा है आप च आप फिर च तो त, तकार कु चकार हो गया तकार कुछ चकार हो गया किससे हो गया रेणु जी आस्तु समझ में आ गया तो आप च आप च यहां संधि हो गई तकार के चकार हो गया और ऐच च आच आच तो दोनों को मिलाएंगे तो आदई तो समास क्या हुआ तो कहा है समाहार द्वंद्व समास हो। समाहार द्वंद्व समास है। और आपको मैंने बताया था मोटे तौर पर समार जो है कैसे कैसे होते हैं बताया था तो समार द्वंद में एक वचन ही होता है बताया था तो यहां पर एक वचन ही है देखिए एक एक तो आप च आदेश समास एक आगे बात कही है संज्ञा सूत्र इदम सूत्र संज्ञा सूत्रम, सूत्रम, सूत्रम वर्तते ये जो सूत्र है ये नाम रखने वाला सूत्र है संज्ञा का मतलब है नाम सूत्र अलग अलग होते हैं कोई नाम रखने वाला सूत्र होता है कोई परिभाषा सूत्र होता है तो अलग अलग सूत्र होते हैं वो जैसे जैसे आगे आएंगे तो आपके सामने आता जाएगा सूत्र जो है अनेक प्रकार के होते हैं ये जो वृद्धि आदेश है यह संज्ञा सूत्र है नाम रखने वाला है और आगे आने वाले सूत्रों में कोई परिभाषा सूत्र है जैसे कि इको गुण वृद्धि एक सूत्र है वो परिभाषा को बताता है यानी गुण किसे कहते हैं वृद्धि किसे कहते हैं या गुण वृद्धि कहां पर होते हैं वह परिभाषा करता है वो सूत्र कोई परिभाषा सूत्र होता है कोई विधि सूत्र होता है कोई निषेध सूत्र होता है कोई नियम सूत्र होता है ऐसे अलग अलग सूत्र होते हैं और जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं आपके सामने रखता जाऊंगा कोई संज्ञा सूत्र होता है कोई परिभाषा सूत्र होता है कोई विधि सूत्र होता है कोई निषेध सूत्र होता है कोई नियम सूत्र होता है से अलग अलग सूत्र होते हैं तो ये जो पहला सूत्र है यह संज्ञा सूत्र है यानी नाम रखने वाला सूत्र है तो आपके सामने अभी आ जाएगा कैसे यह नाम रखने वाला सूत्र है अभी आपको पता चलेगा तो ये जो सूत्र है इस सूत्र के लिए बोला जा रहा है लिखा हुआ है संज्ञा सूत्र निगम इदम सूत्रम यह न पूछ सकलेंगे सूत्रम इसलिए कहा इदम इदम सूत्रम संज्ञा सूत्रम यह नाम वाला सूत्र है यानी यह सूत्र नाम रखता है क्या नाम रखता है वृद्धि नाम रखता है किसको नाम रखता है तो कहा आदेश को रखता है आदेश का नाम वृद्धि है ऐसा तो विभक्ति पदच्छेद विभक्ति समास सब हो गए हैं और अगला है अर्थ अब इस वृद्धि रावेश का अर्थ क्या है तो अर्थ लिखा है आ आई औ आई औ इतेश वर्णा वृद्धि संज्ञा भवती तो यहां पर बताया है आवर्ण यानी आकार ऐ का औ इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है इन तीन वर्णों का नाम वृद्धि है इन तीन वर्णों को वृद्धि कहते हैं यानी का नाम वृद्धि है ऐ का नाम वृद्धि है और का नाम वृद्धि है तो व्याकरण में अगर आपसे पूछा जाए व्याकरण में आ क्या होता है तो आप बताएंगे उसका नाम वृद्धि है आई को भी वृद्धि कहते हैं औ को भी वृद्धि कहते हैं तीनों को वृद्धि कहते हैं इन तीनों का नाम वृद्धि है तीनों को मिलाकर के तीनों का सामूहिक एक वृद्धि ऐसा नहीं है एक एक की वृद्धि संज्ञा है एक एक का वृद्धि नाम है यानी आ का नाम भी वृद्धि आई का नाम भी वृद्धि और अव का नाम भी वृद्धि तो यह सूत्र का अर्थ हो गया अब इस सूत्र के अर्थ में दो शब्द और और दो शब्दों को जोड़ना है आपको अपनी ओर से अपनी संचिका में लिखना चाहे संचिका में लिखिएगा या यहीं पर पेंसिल से लिखना हो तो पेंसिल से लिख लीजिएगा इस सूत्र के अर्थ में आई औ आई औेषा तद्भा दोशुवाण मैं इस सूत्र के अर्थ में आ ई औेषा तद्भाता वर्णा वृद्धि संज्ञा होती आई औेषा इन तीनों तीनों के कैसे ये तीनों दो विशेषण बताया तद्भावित और दूसरा है अतद्भावित तद्भावित आई औ और अतद्भावित आ आई औ इनकी वृद्धि संध्या होती है तद्भावित को समझ लीजिएगा तद्भावित का मतलब क्या होता है तद्भाविता तेना भावित तद्भावित तेन अभाविता अतद्भाविता तेना भावित तेन वृद्धिजक तेन वृद्धिजक भाई और अत्भा वृद्धिज्जक न है अतद्भा निष्पन्न को no, उत्पन्न को no यहां पर भावित कहते हैं वृद्धि के द्वारा उत्पन्न no किया जाता है वृद्धि के द्वारा निष्पन्न no किया जाता है जो पहले से नहीं था उसको बनाया जाता है बनाने को उत्पन्न करने को निष्पन्न करने को भावित कहते हैं वृद्धि शब्द के द्वारा या वृद्धि के द्वारा हम आकार ऐकार, औकार इन तीनों को उत्पन्न करते हैं निष्पन्न करते हैं तो यह है तद्भावित का अर्थ और अतद्भावित का अर्थ है हम वृद्धि शब्द के द्वारा उत्पन्न नहीं करते हैं। जो पहले से है बस उनको हम वृद्धि कह देते हैं जो पहले से ही है आई ओ पहले से विद्यमान जो पहले से हैं उनको हम वृद्धि कह देते हैं वृद्धि शब्द के द्वारा हम पहले से विद्यमान आ, आई ओ को वृद्धि कह देते हैं यह है अतद्भावित अनिष्पन अनुत्पन्न ये है अतद्भावित और तद्भावित का मतलब है उत्पन निष्पण उदाहरणों में आपको समझ में आ जाएगा जब उदाहरण आप पढ़ेंगे तब तद्भावित क्या होता है अतद्भावित क्या होता है यह समझ में आया केवल यहां पर अर्थ में इतना ही समझ लीजिएगा तदभावित का मतलब है वृद्धि शब्द के द्वारा उत्पन्न किया जाता है यह है तद्भावित और वृद्धि शब्द के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता है केवल वृद्धि शब्द के द्वारा उनका नाम रखा जाता है जो पहले से है कहीं पहले से है और कहीं हम बनाते हैं कहीं दीर्घ आकार नहीं है अरस्व आकार है तो उसको हम दीर्घ आकार बनाते हैं तो उसको नाम वृद्धि रखते हैं क्योंकि हमने बनाया है उत्पन्न किया है यह है तदभाव और जहां पहले से विद्यमान है तो हम केवल वहां जो विद्यमान पहले से केवल वहां उसका नाम रख देते हैं इसको हम वृद्धि कहेंगे ऐसा यह है तद्भावित और अकद्भावित हां जी सूत्रार्थ समझ में आ रहा है किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं हां जी सभी को स्पष्ट हो रहा है सूत्रार्थ सीमा जी हाँ जी जहां तक बताए वहां तक, बता तक स्पष्ट बना है जो नहीं बताया वो तो कैसे स्पष्ट होगा वो बताऊंगा तब समझना होती हाँ जी सूत्र आई औस इन तीनों वर्ण आई औ तीनों वर्णों का नाम वृद्धि है बस इतना ही समझना है और कहीं आई औ को उत्पन्न किया जाता है उत्पन्न नम रखते की पे है तु नम रखते बा मिल पे छोटा सा बच्चां नम पे नमो जो अभि आया नमीते है य लाकर पहले से है उसका नाम रख देते हैं दो स्थितियां हैं अब आइए उदाहरण उदाहरण उदाहरण दिया है यहां पर भागह, भाग त्याग याग यह तीनों एक जैसे उदाहरण है भाग त्याग याग फिर आगे है नायका चायका पावका स्थाव हका पाठका पाचका ये एक प्रकार के उदाह फिर आगे है शालायां शालीय शालायां शालीय शालाने होने वाले को शालीय कहते हैं और माला में होने वाले को मालीय कहते हैं यह एक प्रकार के उदाहरण है फिर कहा उपगोरअपत्यम उपगु का संता उपगु का संता उसको कहते हैं औपगव उपमन्योरपत्यम औपमन्यवह यह एक प्रकार के उदाहरण है ऐतकायना आश्वायना आरण्यः ये एक प्रकार के उदाहरण अचैषित अनैषित अलावि अपावीत अकारषित अहारषित अपाठी ये एक प्रकार के उदाहरण आपको ये समझना इन उदाहरणं क्या है इत सारे उदाहरण सदाहरणं में कहीं तो आ आवृद्धि हो गई है कहीं जो है अवृद्धि हुई है और कहीं औ वृद्धि हुई है भागह त्याग याग इनमें आकार को वृद्धि बताया है और नायका चायका पावका स्थावका तारका हारका पाठका पाठका इनमें अलग प्रकार है नायका चायका पावका स्तावका इनमें जो है आईकार की वृद्धि बताइए नायका चायका पावका स्तावका इनमें और कारका हारका में आकार की वृद्धि बताइए पाठका पाठका में भी आकार की वृद्धि बताइए शालीया मालिया इसमें आकार की वृद्धि बताई है लेकिन यहां पहले से है भागा से लेकर के पाचका तक जो वृद्धि हुई है वहां पहले से नहीं थे उनको बना करके वृद्धि नाम रख दिया और शालीय मालिया में पहले से ही है बस उसको पहले से जो विद्यमान है उनका नाम वृद्धि रख दिया यहां पर तो ये सब उदाहरण है ये उदाहरण आपको समझना है कैसे समझना है पहला उदाहरण है भागह अब इस भागह को बनाना है आपको भागह शब्द को बनाना है अब आपकी गणित प्रारंभ हो रही है हो रही है जो जिन्होंने गणित पढ़ी हो उनको समझ में आता पहले आंसर लिखते हैं उसके बाद प्रक्रिया बताते हुए जो आंसर लिखते हैं वही आंसर निकल के आता है और ऐसे ही यहां पर है भागा हा, ये उदाहरण है और यह भागा शब्द कैसे बना इसमें क्या धातु है क्या प्रत्यय है कहां पर वृद्धि हुई है कैसी वृद्धि हुई है यह सब आपको समझना है उदाहरण अब राजेश जी नहीं ऐसे दिख रहा है ओम स्वामी जी हाँ जी राजेश जी का ऊपर एक मैसेज आया हुआ है कि वो इस वक्त ट्रेन में है अच्छा आज नहीं आ पाएंगे अच्छा अच्छा ट्रेन में क्या हाँ जी।, जी स्वामी जी, जी, जी। रेणु जी नहीं जुट पा रहे हैं रेणु जी नहीं पा रहे हैं स्वामी जी उनको लिखिएगा ना वो स्काइप को ट्वीट करके फिर वापस चालू करेंगे हाँ जी तो अब आपको यह समझना है उदाहरणों में आपको वृद्धि कैसे होती है कहां पर वृद्धि होती है अब शब्दों की सिद्धि आपको समझना है तो यहां पर नीचे टिप्पणी दिया है देखिएगा अपाठित के में एक संख्या देकर के नीचे सबसे नीचे टि, टि, टिप्पणी दी है उदाहरणों की सिद्धि तथा इनके अर्थ परिशिष्ट में देखे जिनका परिशिष्ट ना हो उनका अर्थ व सिद्धि भाषार्थ में देखें जिनके अर्थ विग्रह में ही स्पष्ट है उनका अर्थ प्राय छोड़ दिया गया है तो परिशिष्ट निकालिए पीछे पांच सौ अट्ठावन है पृष्ठ संख्या 558 फाइव एट संख्या निकाला होगा आपने परिशिष्ट में वृद्धि आदेश लिखा है सूत्र प्रयोजन ये जो उदाहरण दिया है इस उदाहरण में सूत्र का क्या प्रयोजन है यानी सूत्र वृद्धिरावेश कहां लगता है इस उदाहरण में यह जो भागा उदाहरण है भाग इस भागा में यह सूत्र कैसे लागू होता है इस सूत्र की सार्थकता भागा शब्द में कहां पर है मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा इस सूत्र का उदाहरण दिया है भागह सबसे पहला उदाहरण है भाग अब इस भागा में सूत्र का क्या प्रयोजन है यानी इस भागा में सूत्र कहां पर फिट होता है रूपी उदाहरण में सूत्र कहां पर सार्थक होता है इस भागा में सूत्र कहां लगता है यह इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे तो आपको पकड़ने आएगा जो हिंदी में लिखा है इसको मैं पढ़ रहा हूं समझ लीजिएगा सूत्र प्रयोजन ऐसा लिखा है शीर्षक उपशीर्षक ने भाग इस उदाहरण में वृद्धिरादेच सूत्र का इतना ही कार्य है इतना ही कार्य है यानी इतना ही प्रयोजन है कि जब अत उपधाया अत उपधाया इस सूत्र से भज के उपधा आकार को वृद्धि प्राप्त होती है तो प्रकृत सूत्र ने प्रकृत सूत्र का मतलब इस प्रकरण में जो सूत्र है वृद्धि राजेश उसको कहते हैं प्रकृत सूत्र यानी प्रक, प्रकृत का मतलब प्रकरण में स्थित सूत्र प्रकृत सूत्र ने बताया कि वृद्धि किसे कहते हैं इतना ही प्रयोजन है इस सूत्र का भाग है इस उदाहरण में वृद्धिरादय सूत्र का इतना ही कार्य है कि जब अट उपधाया इस सूत्र से भज के उपधा आकार को वृद्धि प्राप्त होती है तो इस सूत्र ने कहा वृद्धि किसे कहते हैं ऐसा देखिए भागा उदाहरण है और इस भागा को समझने के लिए हम क्या करते हैं इसका मूल पकड़ते हैं भागा में इसका मूल क्या है जैसे कि एक मकान है इस मकान का मूल रॉ मेटेरियल क्या है इसका मूल कारण क्या है जब हम पकड़ने का प्रयत्न करते हैं तो पकड़ने आ जाएगा कि राजस्थान में अगर आप पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो वहां पत्थर होंगे और अन्यत्र पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो ईट होंगे उसका रॉ मेटीरियल जो है तो ऐसे ही यहां पर भागा का मूल क्या है इसको जब हम पकड़ेंगे तो यह पकड़ करके बताते जाएंगे आगे तो पता लग जाएगा कि ये मूल है ये मूल है फिर प्रत्यय है फिर उसको जोड़ेंगे तो करते करते करते भागा तक पहुंचेंगे भागा बन जाएगा और जब भागा बनाने की प्रक्रिया में किसी सूत्र ने कहा कि यहां पर वृद्धि करो यानी यहां पर आकार के स्थान में आकार करो तो कहते यह आकार क्या है तब हमारा यह प्रसंग वाला सूत्र आएगा आकार का मतलब है वृद्धि कैसे वृद्धि है क्योंकि हम ये कहते हैं आकार को आयकार को औकार को वृद्धि नाम रखा हमने तो उसको आप आकार कार औकारमक बोडो का बाल वृद्धि बच्चा था बालक था अब जब बुलाते पा आ, है, आ, है, आ, है, आ, है, आ है। अब इसको बार बार आ आ आ, आ ऐसा थोड़ा बोलेंगे उसको वृद्धि आ को देखते ये वृद्धि है आई को देखते ये वृद्धि है औ को देखते वृद्धि है ऐसा हमको समझ में आएगा तो नाम से बुलाएंगे उसको तो भागा में भागा का मूल देखेंगे तो पता लग जाएगा कि ये इसका मूल ये है और वहां पर हमको अरस्व आकार है उसको दीर्घ आकार करना है ये दीर्घ आकार आकार क्या है तो हमारा सूत्र कहेगा देखिए ये जो दीर्घ आकार आया है इसको हम वृद्धि कहते हैं ऐसा बताया गया जब ऐसा बताया गया तब इस सूत्र का प्रयोजन पूरा हो गया हाँ जी समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को आप लोगों के ढंग से बता सकूं आगा। आगा। जी।, अच्छा जी, नहीं, जुड़ गई क्या अेणुजी ओम स्वामी जी, का नजर में अवदीत् यत् अस्मि जम्मू मध्ये इति रेणु जी बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं जी जी जी हाँ जी हाँ जी बात नहीं जो मैं बता रहा हूं बस वो समझ में आना चाहिए अच्छा अच्छा हां जी तो मैं बता रहा था कि वृद्धि रादेश सूत्र क्या करता है वो आपके सामने रख दिया है क्योंकि आप में से कुछ लोग है पुराने और कुछ लोग बिल्कुल नए हैं तो जो नए लोग हैं बिल्कुल उनकी दृष्टि से मैं बता रहा हूं और पुराने लोग बोर होते हैं तो वो बोर ना हो तो वृद्धि रादेश ये जो सूत्र है ये इतना ही काम करता है कि जहां पर अरस्व आकार को दीर्घ आकार करते हैं तब इसका काम आता है कि देखो दीर्घ आकार आपने किया है ये जो दीर्घ आकार है इसको हम वृद्धि कहते हैं बस ये पहुंचेगा और कहीं इकार को अकार करते हैं ई वर्ण को आई कर देते हैं तो जैसे ही ई को ऐ कर देते हैं तब यह सूत्र पहुंचता है ये जो आपने आई किया है इसी का नाम वृद्धि है ऐसा बोलेगा और कहीं उकार को औकार करते हैं तो ये सूत्र पहुंचेगा देखिए आपने जो उकार को औ कर दिया है इसी को हम वृद्धि कहते हैं हा जी मेरी बात को समझ लीजिएगा क्योंकि यहां पर आ, आई औे स्थिति है और व्याकरण में जहां कहीं पर भी अवर्ण को आवर्ण करते हैं यानी आकार को अरस्व को दीर्घ आकार करते हैं तो ये सूत्र पहुंचेगा आपने ये जो काम किया इसका नाम वृद्धि है ऐसा ये पहुंचेगा और बता करके चला जाएगा देखो आपने जो काम किया इसी का नाम वृद्धि है और जहां कहीं इकार को अकार करते हैं तो यह सूत्र पहुंचेगा जो आपने इकार को आई किया है ये जो आई किया है इसी का नाम वृद्धि है और कहीं भी उकार को औ करते हैं तो ये सूत्र पहुंचेगा जो आपने उकार को औकार किया है इसी का नाम वृद्धि है इतना ही सूत्र का प्रयोजन है और उदाहरण जो है सैकड़ों नहीं लाखों होंगे करोड़ों होंगे कितने ही होंगे लेकिन कुछ उदाहरणों को आप समझेंगे तो आपको अनगिनत उदाहरण समझ में आ जाएगा तो इन उदाहरणों में पहला उदाहरण है भाग हा। भाग हा। अब यह भाग जो उदाहरण है तो इसका आप अर्थ बता रहे हैं ना, ये इस भागा शब्द भागा का अर्थ क्या है तो कहते हैं भजन करना सेवन करना भजन करना सेवन करना अपनाना ये भा, भागा शब्द का अर्थ है स्वामी जी जी मेडा हिंदी थोड़ा कमजोर है लेकिन सेवन करना मतलब जैसे आहार का सेवन करते हैं नहीं उसको सेवन करते वो, वो आहार का सेवन करते हैं मान लीजिएगा मैं आप कहता हूं कि यह पुस्तक इसका सेवन करिए इसका मतलब इसको पढ़िएगा इसमें जो लिखा है उसको अपना अपनाइएगा ऐसा इसका अभिप्राय होगा और मैं कहता हूँ ये बहुत बड़े विद्वान इनका सेवन करिएगा मतलब उनसे लाभ उठाइएगा मैंने उपयोग लेना हाँ उपयोग लेना भगवन्त भजन करते हैं। भजन का यही है कि उनका, आ, सेवन मतलब मिका सेवव उपयोग लेते यो मा भगवान् मेरे को बेटा दो ये भगव मेरे को पैसा दे दो ये भगव मेरे नोकि लगवा दो ऐसमागते न सेववते जिके पा जी जानकार और आप जैसे लोग ये सेवन करते सेव भगवान् मे भक्ति दो ये भगवान् मेरे दुःख दूरो ये आपे भगवान् मागते रते तु की प्रक्रिया अलग अलग होती है अलगि समन कते भगवान् का भगवान् का क्या हर व्यक्ति हर व्यक्ति का सेनता सेन प्रारूप अल अल धन्यवाद हा जि अब ये जो भागा है ये किस अर्थ में ये भागा है ये भी समझना पड़ेगा इसमें जो भी प्रत्यदि होते हैं वो भाव में विवाहे ये भाव भाव का मतलब क्रिया तो भजन करना देखिए अर्थ जो है ना अर्थ देखते हैं पता लगेगा भजन करना ये क्रिया को बता रहा है ये शब्द क्रिया को प्रस्तुत करता है भजन करना सेवन करना ऐसे अर्थ को दे रहा है तो ये भाव को कहते हैं तो भाव में ये भागा शब्द है भाव में तो आगे आएगा भाव क्या होता है इसी उदाहरण को पूरा समझते हुए आपके सामने आ जाएगा अब आप निकालिए ये जो भागा का भजन करना आपने लिया है तो यह कैसे लिया है तो सबसे पहले यहां पर दिया है भज सेवायाम धातुपात निकालिएगा आपको ढूंढना है परिशिष्ट निकालिए और उसमें भज ढूंढिए कहां पर है ढूंढना भी सीखिए अकारादि क्रम धागुपाठ के अंत में परिशिष्ट है उसमें क्रम से आपको भाशब्द को देख करके भावर्ण को देख करके फिर ढूंढना है भज धातु मिलाया धुआदिगन का 22 पृष्ठ संख्या और दूसरे कॉलम में है आ, मिला होंगे हाँ जी अच्छा सभी के पास एक जैसी पुस्तक हो ना तो बहुत सरल हो जाएगा धातु धातुपाठ जो है ये रामलाल कपूर ट्रस्ट का अगर सबके पास में हो ना तो पृष्ठ संख्या आदि सब समान होंगे और नया एडिशन है लेटेस्ट पुस्तक लेना है जिन जिनके पास पुस्तकें ना हो तो जो भी लेंगे वो लेटेस्ट लीजिए पुरानी ले, नहीं लीजिएगा तो बाईस संख्या में धातु है दूसरे कॉलम में दो कॉलम है यहां पर बाए तरफ एक और दाएं तरफ एक तो बाएं तरफ को एक संख्या दिया है और दाएं तरफ को दो संख्या दी है तो दूसरे संख्या में दूसरे कॉलम में बज सेवाएं सात दो सात सौ संख्या है भज सेवायाम यह धातु है भज सेवायाम रेवा करने अर्थ में सेवन करने अर्थ में यह धातु है सेवा अर्थ को कहने के लिए यह धातु है भज सेवायाम स्पष्ट हो गया जी हाँ, थी। हाँ थी। तो जब जब जब जहां पर भी धातु आएगी तो आपको केवल आ, हाँ जी अच्छा ये धातु है बज से व्यान इतना ही देख करके रुकना नहीं है कन्फर्म करना है आपको बुद्धि में बिठाने के लिए कन्फर्म करना है धातु पातु निकालना है निकाल करके उस धातु को ढूंढना है और कहां पर है वो देखना है निश्चित है वो जो बताया गया वो सही है तभी आप थप्पा लगाएंगे जब तक आप प्रत्यक्ष नहीं करेंगे प्रत्यक्षम परमम प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उत्कृष्ट प्रमाण है ऊंचा प्रमाण प्रमाणों में सबसे बड़ा प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण को माना अनुमान प्रमाण दूसरे स्थान पर है और शब्द प्रमाण तो तीसरे स्थान पर है शब्द प्रमाण दूर का प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण थोड़ा निकट का होता है और प्रत्यक्ष प्रमाण साक्षात् किया हुआ होता है। मैंने बोला आपको मुक्ति होती है मे बोल ईश्वर का आ है मनुभव का है अग्रि बोला है भगवने सुनकर जाया यमाणके बहु दूरी बात है अनुमान करे कि भगवान् का तु महण दूगा आपने कभी अः हलवा खाया खीर खाई हाँ खाई तो खीर का सुख कैसा होता है हाँ ऐसा होता है बस समझ लो जैसा खीर का सुख होता है अलवे का सुख सुख होता है वैसे ही भगवान का सुख होता है बस अंतर इतना है हलवा खाते खाते और सुख सुख जो है फीका पड़ जाता है पर भगवान का सुख फीका नहीं पड़ता और बढ़ता जाता है इतना अंतर है यानि आप वो स्पून से खा रहे हो अलवा या खीर एक स्पून खाया दो स्पून खाया और अधिक सुख लगेगा तीसरा खाए तो और अधिक अच्छा सुख मिलेगा लेकिन दसवें स्पून में ग्यारहवें स्पून में पंद्रह स्पून में वो सुख कम होता जाएगा फीका पड़ जाएगा पर भगवान का सुख जितना अधिक लेते जाएंगे उतना अधिक बढ़ेगा कम नहीं होगा फीका नहीं होगा बस ये अंतर है पर जैसा खीर का सुख होता है वैसे भगवान का सुख होता है तो के सुख को आपने प्रत्यक्ष किया उस प्रत्यक्ष सुख का अनुभव करके अनुमान कर लिया भगवान का भी सुख ऐसा होता वो थोड़ा पास का है शब्द प्रमाण तो दूर का हो गया और अनुमान थोड़ा पास का हो गया और खुद ईश्वर का आनंद लेकर के अनुभव करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा ठीक इसी प्रकार से यहां पर जो भी धातु आएगी उसको आपको धातु पाठ निकालना है खोलना है और देखना है इतना पुरुषार्थ करना है तो यह हो गया भज सेवायाम यह धातु है सेवा अर्थ में यह धातु है स्वामी जी जी परिशिष्ट में भज दो, दो जगह पर है स्वामी जी हां होने दो कोई बात नहीं अच्छा हाँ यहां तो भज सेवायाम लिया है ठीक है जी हाँ ऐसे दिखने वाली बहुत सारी धातुएं होती हैं लेकिन जो हमको लेना है वही प्रसंग से हमको पता लग जाएगा क्यूँकी चुनालीगण में भी है जो आप कहना चाह रहे हैं और यहाँ बुआ लेना ओम स्वामी जी जी कई बार इनकी संख्या आगे पीछे भी हो जाती है धातुपात में हाँ जी ये जैसे मैं देख रही थी एच का <coughs> इच एकाचो वच जो है जी तो इसका है जैसे छह तीन और जी, लेकिन जब इसका हमने इसमें देखा प्रथमावृत्ति में हाँ जी सूत्र पाठ में तो इसमें इसका अड़सठ है इसके अंदर अड़सठ क्या सूत्र बताया आपने हाँ जी ये छह तीन सतासठ है आपको खांसी हो रही है ठीक अच्छा इसका एकातम प्रत्यय छह तीन सड़सठ है तो सूत्र पाठ लिखा है हाँ जी हाँ जी अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है हो सकता है वो गलत लिख दिया होगा छह तीन सड़सठ आपके पास अष्टाध्याय कौन सी है कहाँ की है रामलाल कपूर कही है हां जी रामलाल कपूर की है अच्छा छह तीन हां जी मेरे मेरी पुस्तक में तो सड़सठ सर, सर ही लिखा है रामलाल का ही है मेरी भी पुस्तक और मेरी पुस्तक में सड़सठ सर लिखा है इच्छा एकाकों प्रत्येक बच्चा आपके में 68 कैसा है एडिशन कौन सा है कब का है ये अभी नई पुस्तक लिखा है उसमें उसमें सन कि सन कौन सा है पहले पेज में देखो हाँ 2015 अच्छा 2015 है ना हो सकता है मेरे पास में 2010 अच्छा इसमें जैसे सड़सठ में अरुण दिश जनत्य मु ये लिखा हुआ जी जी जी जी हाँ जी अरुणीषंत के मुंह ठीक है ये लिखा है अच्छा अच्छा ठीक है हो सकता है उसमें कोई सूत्र को दबल, डबल किया जाए तो संख्या में कोई कमी हो गया तो आपका लेटेस्ट है 2015 है ठीक है हमने भी नहीं ली लेकिन ये 2015 का हमको मिला है नहीं है चलो हो सकता है कोई एकाध इधर उधर हो सकती है कोई बात नहीं आगे पीछे हो सकती है हां जी तो हमने आज पहला दिन था पदच्छेद विभक्ति समास, अर्थ और उदाहरण इनको समझने का प्रयास किया है और परिशिष्ट में यह वृद्धि आदेश का प्रयोजन क्या है यह भी बताने का प्रयास किया और भागा का अर्थ भजन करना सेवन करना और भज सेवायम धातु तक हम पहुंचे और आगे की जो प्रक्रिया है ये मैं आपको कल आपके सामने रखूंगा और आप इसको पढ़ के आइए जो यहां परिशिष्ट में जो लिखा है इन सबको पढ़िए ये मत समझ लीजिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है जितना भी समझ में आया उतना समझते हुए आगे बढ़िए और जो समझ में नहीं है वो कल मैं आपके सामने रखूंगा ही और आगे आपको जो भी यहां पर मैं पढ़ाऊंगा पहले से पढ़ के आएंगे तो आपको आसानी रहेगी ये पढ़ने की उत्तम प्रक्रिया यही मानी जाती है जिसको आप पढ़ेंगे उसको पहले से पढ़ के आए अध्यापक जो भी पढ़ाएगा उसको पहले से आप पढ़ करके जब आएंगे तो आपको सुन के समय आसानी होगी सरलता होगी मन में वो बैठा बैठेगा संस्कार पड़ेगा आपके लिए एकदम नया नवीन नहीं रहेगा तो पढ़ करके आइए बाकी मैं आपके सामने रखूंगा ही तो थोड़ा प्रारंभ में क्या समय लग, ज्यादा लगेगा तो उसकी चिंता मत करिए जो पुराने हैं वो पुराने लोग यह सम, मत समझना कि बहुत समय लगा रहे हैं आ, ये नए लोगों को भी ध्यान में रखा जा रहा है और जब प्रारंभ में नीम को जितना मजबूत करेंगे जितना टाइम लगा करके मजबूत जितना करेंगे नीम को बेसमेंट को कितना मजबूत आप बना देंगे ना बेस को उतना ही भवन अच्छा बनेगा तो इस दृष्टिकोण से आप ये मत सोचिएगा बहुत टाइम लग रहा है पुराने लोगों के लिए कह रहा हूं मैं आप देखिए मेरा सातवां महीना चल रहा है मेरा एक पाग भी नहीं पूरा हुआ आज अभी तक मैं महाभष्य की आवृत्ति कर रहा हूं सातवां महीना चल रहा है और अष्टाध्याय के प्रथमाध्याय के पहला पाग अभी पूरा नहीं हुआ सातवां महीना चल रहा है अब देखिएगा इसलिए इसकी चिंता मत करिएगा टाइम लगेगा जब प्रारंभ में अच्छी तरह आपने समझ लिया तो आगे जल्दी जल्दी आप पढ़ लेंगे ओंकार करते हैं कल विचार करेंगे ओम शांति शांति शांति ही नमो नम